श्री रामकृष्ण भावधारा आत्मनोवोक्षार्थम जगत हित आयचार स्वामी विवेकानंद के गुरुभाई स्वामी प्रेमानंद भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे वे एक ईश्वर कोटि महापुरुष थे रामकृष्ण मठ की स्थापना के प्रारंभिक काल में वे मठ के व्यवस्थापक थे उनके चरित्र की एक विशेषता यह थी कि वे बेलूर मठ के प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को श्री रामकृष्ण का कार्य समझते थे मठ में झाड़ू लगाने से लेकर पूजा करने तक के सभी कार्य उनके लिए भगवान की आराधना थी बाहर के लौकिक अथवा सांसारिक कहलाने वाले भी कार्यों में वे अधिक समय गवाना उचित नहीं समझते थे कुछ वर्षों तक मठ के व्यवस्थापक रहने के बाद अस्वस्थता के कारण उन्हें अवकाश ले वाराणसी जाना पड़ा तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का पुनः गहराई से अध्ययन किया और तब उनके विचारों पर जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया अब तक उनके लिए बेलूर मठ तक ही श्री रामकृष्ण का साम्राज्य था लेकिन अब वे सर्वत्र सभी प्राणियों में अपने आराध्य देव की उपस्थिति अनुभव करने लगे फलस्वरूप सभी कार्य चाहे मठ की चार दीवार के भीतर हो या उसके बाहर उनके लिए पूजा में परिणित हो गए बाद में श्री राम कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के संदेश के प्रचार के लिए पूर्व बंगाल गए वे स्वामी जी के गुरुभाई होते हुए भी गर्व पूर्वक स्वयं को स्वामी जी का शिष्य कहा करते थे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित सेवा धर्म श्री राम कृष्ण के उपदेशों से उद्देश्यों एवं भाव की दृष्टि से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है अंतर केवल गुरुत्व तो प्रदान करने एवं कार्य पद्धति में है यदि हम केवल मूर्ति में ही भगवान को देखेंगे तो उसकी पूजा ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति का उपाय होगी लेकिन यदि हम मानव को उसके भिन्न भिन्न रूपों को ईश्वर के ही प्रतिरूप समझने लगेंगे तो उससे संबंधित हमारे समस्त कार्य साधना बन जाएंगे तब फिर सांसारिक एवं आध्यात्मिक में लौकिक कार्य एवं साधना में कोई अंतर नहीं होगा राष्ट्र के उत्थान में संलग्न एक देशभक्त के लिए भारत माता अर्थात असंख्य निरनारी युक्त या राष्ट्र ही देवता होगा तथा इस दिशा में किया गया प्रत्येक कार्य पूजा होगा समाज में उच्च भाव प्रचार के लिए पत्रिका आदि का प्रकाशन करने वाले लेखक अथवा संपादक के लिए यही कार्य एक आराधना साधना होगी और उसकी सहायता से वह उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकेगा इस प्रकार सभी कार्यों के विषय में समझना चाहिए स्वामी विवेकानंद प्रेम हृदयवत्ता हृदय की अनुभव शक्ति को समाज सेवा अथवा देशभक्ति की प्रथम शर्त मानते थे लेकिन सच्चा मानव प्रेम ईश्वर को प्रेम किए बिना संभव नहीं है अतः मानव की सेवा में अग्रसर होने के पूर्व भगवान को प्रेम करने की आवश्यकता पर श्री रामकृष्ण बल दिया करते थे ईश्वर प्रेम के बिना जहां मानव प्रेम संभव नहीं वहीं दूसरी ओर मानव जाति को समस्त प्राणियों को प्रेम किए बिना ईश्वर प्रेम की सार्थकता अथवा पूर्णता नहीं हो सकती उपरयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कथित है कि अपने शरीर त्याग के पूर्व श्री रामकृष्ण ने अपनी शक्ति को स्वामी विवेकानंद में प्रविष्ट करा दिया था यही नहीं स्वयं स्वामी विवेकानंद को एक बार इस प्रकार की अनुभूति हुई थी कि श्री रामकृष्ण सूक्ष्म शरीर के रूप में उनमें प्रविष्ट हो रहे हैं यही कारण है कि रामकृष्ण विवेकानंद के अनुयायी इन दो विभूतियों को एक ही सत्ता के दो रूप समझते हैं श्री रामकृष्ण रूपी यंत्र के माध्यम से उस ईश्वरी शक्ति ने एक देश काल विशेष तथा कुछ विशेष पात्रों के लिए एक प्रकार के उपदेश दिए थे उसी शक्ति ने स्वामी विवेकानंद रूपी यंत्र की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों व्यक्तियों एवं अवसरों के अनुरूप भिन्न प्रकार के उपदेश दिए एवं कार्य किए थे लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही था जगत का सर्वांगीण कल्याण करना समस्त प्राणियों को अभ्युदय एवं निश्रेयस का मार्ग बतलाना एवं उस पर उन्हें बढ़ने में सहायता करना श्री रामकृष्ण के द्वारा इस संदेश को गहराई एवं आध्यात्मिक आधार प्राप्त हुआ जबकि स्वामी विवेकानंद ने इसे व्यापकता प्रदान की स्वामी विवेकानंद के अभाव में रामकृष्ण संघ इने गिने कुछ लोगों का कल्याण करने वाली ठाकुर में परिणित होकर ही रह जाता और यदि श्री रामकृष्ण के योगदान की उपेक्षा कर दी जाए तो यह संघ एक समाज सेवी संस्था मात्र रह जाएगा भारत में आज सर्वत्र समाज सेवा जन कल्याण आदि के कार्यों का बाहुल्य दिखाई देता है जनता की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है लेकिन मानव की आध्यात्मिक पिपाशाएँ आवश्यकताएँ भी है यदि उनकी पूर्ति न हुई तो सारी भौतिक प्रगति भी उसे शांति प्रदान नहीं कर सकेगी अतः रामकृष्ण विवेकानंद संदेश के आध्यात्मिक पक्ष को भली प्रकार से हृदयंगम करना नितान्त आवश्यक है आत्मन मोक्षार्थम जगत हितायचा एक ऐसा संतुलित आदर्श है जो मानव एवं समाज दोनों की भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसमें गहराई के साथ ही साथ व्यापकता भी है